ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के तीन सूत्रों में से दो सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं तृतीय सूत्र तथा उसके भाष्य की चर्चा होनी है चतुर्थ अधिकरण है आतिवाहिक अधिकरण इस अधिकरण का नाम है आतिवाहिक अधिकरण इससे बताया जा रहा है अर्चिरादि न तो मार्ग चिन्ह है न तो भोग भूमि है उपासकों के दृष्टि में भोग भूमि भी नहीं है वे मार्ग चिन्ह भी नहीं है अपितु मृत्युलोक से ब्रह्मलोक जाने वाले उपासकों को ले जाने वाले देवता हैं ये देवदूत हैं इसलिए अपने यहां सनातन धर्म में प्रसिद्धि है ना पापी को यमदूत लेने के लिए आते हैं और पुण्यात्मा को देवदूत लेने के लिए आते हैं पुण्यात्मा दो प्रकार के जो केवल शास्त्र ने बताए हुए पुण्य कर्म ही करते हैं उनको ले जाने के लिए आते हैं जो दक्षिणायन मार्ग में बताए गए देवता हैं वे और ब्रह्मलोक पहुंचने वाले भगवान के भक्त भगवान की भक्ति करते उपासना करते हैं उन भक्तों को ले जाने वाले भी देवदूत आते हैं वे हैं ये अर्चिरादि ये लोक में जो प्रसिद्धि है वो ये श्रुति मूलक है और वेद व्यास जी का आतिवाहिक तो अधिकरण है नहीं भी पढ़े हैं जो लोग लेकिन श्रुतवान्सते तो अन्य से सुनकर के शास्त्रज्ञ लोगों से सुनकर के और फिर परंपरा से सुनकर के एक प्रकार से ये मान्यता है भगवान के भक्तों को ले जाने के लिए भगवान के दूत आते हैं ये भगवान के दूत हैं, अर्चिरादी चेतन देवता हैं, वो ले जा रही हैं, जिनका स्थूल शरीर वर्तमान में बीज रूप में है भावी स्थूल शरीर अंकुरित नहीं हुआ है कार्य रूप में ऐसे इस समय स्वयं मार्ग चिन्हों को पढ़ भी नहीं सकते और उनको भोग भी नहीं होना है सुख दुख का अनुभव करने में इस समय असमर्थ है मूर्छित से उपासक जाने वाले उन्हें ले जाने के लिए भगवान अपने दूतों को भेजते हैं वे दूत हैं ये अर्चिरादि इसे बताया जा रहा है आतिवाहिका तत्स्रोते इत्यादि से अब ये जो तृतीय सूत्र है ये बता रहा है अर्ची से लेकर के विद्युत पर्यंत तो आतिवाहिक देवता है ये सब और ये मानव सृष्टि के हैं अर्ची अभिमानी देवता और आपका अ अभिमानी देवता विद्युत अभिमानी देवता तक ये सब के सब मानव सृष्टि के हैं यौनिज हैं और विद्युत अभिमानी देवता मानव देवताओं में अंतिम देवता है ले जाने वाले में अतिवाहिकों में प्रथम है अर्ची अभिमानी देवता अंतिम है विद्युत अभिमानी देवता और बीच में ये सब जो भी है अहरादी अभिमानी आदित्य अभिमानी देवता तक ये सब भी यूनिज है और विद्युत अभिमानी देवता के अनंतर जो अमानव पुरुष आता है विद्युत के पास और वहां से वह अमानो पुरुष ले जाता है वो सीधे ब्रह्म लोक तक वही ले जाता है फिर बीच में जो वरुण आदि बताए गए हैं विद्युत के अनंतर वरुण का सन्निवेश तृतीय अधिकरण में बताया गया था और वरुण के ऊपर इंद्र और प्रजापति ये जो तीन हैं अमानव पुरुष तो विद्युत अभिमानी अतिवाहिक देवता से इन्हें लेकर के सीधे प्राप्त ब्रह्म तक ले जा रहा है तो बीच में ये जो वरुणादि हैं इनकी क्या भूमिका है इनको मार्ग के अंदर कैसे सन्निवेश किया है जब ये इनमें अतिवाहिकत्व तो नहीं है नेतृत्व तो नहीं है वरुण में इन और इंद्र में तथा प्रजापति में अतिवाहिकत्व तो नहीं है तो ये मार्ग में इनको रखने का क्या प्रयोजन है ये सब प्रश्न होता है ना इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अंतिम सूत्र है अंतिम सूत्र का अवतरण है भाष्य में कथम इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में सूत्रांतरम गृहनाती कथम पुनः इति। तो ये जो इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है तीसरा सूत्र पूर्ववर्ती दो सूत्रों की अपेक्षा सूत्रांतर सूत्र शब्द से लेंगे पूर्ववर्ती दो सूत्र उनसे भिन्न तीसरा सूत्र इसका एक अवतरण लिखते भस्कर भगवान कथम इत्यादि से तो कथम पुनः आतिवाहिकव पक्षे वरुणादि सुतव ये आक्षेप है कि अर्चिरादि को आप आतिवाहिक देवता मानते हो ये सिद्धांत पक्ष है अर्चिरादि में आतिवाहिकत्व ये जो पक्ष है सिद्धांत पक्ष है इसलिए आतिवाहिकत्व पक्षे का अर्थ निकलेगा सिद्धांत मते और पूर्व पक्ष मत है ये मार्ग चिन्ह है इनमें मार्ग चिन्हत्व भोग भूमित्व ये दो पक्ष हैं पूर्व पक्ष और आतिवाहिकत्व पक्ष है सिद्धांत तो आतिवाहिकत्व पक्षे यानी सिद्धांत वरुणादिशु तत्सव कथम तो तत्संभव में तत्शब्द का अर्थ है आतिवाहिकत्व तो वरुणादि को आप आतिवाहिक कैसे कह पाओगे वरुण इंद्र और प्रजापति क्योंकि श्रुति तो बता रही है विद्युत अभिमानी अतिवाहिक देवता के पास आकर के उस विद्युत अभिमानी देवता से अमानव पुरुष इन उपासकों को लेकर के ब्रह्म प्राप्त कराता ब्रह्मलोक तक ले जाता है तो बीच में ये तीन जो बचे हैं वरुणादि इनमें अतिवाहिकत्व तो कैसे सिद्ध होगा नेतृत्व यदि अमानव पुरुष इनको देता या तो अमानव पुरुष प्रजापति के पास आकर के फिर ले जाता प्रजापति से ब्रह्मलोक में तब तो इनमें अतिवाहिकत्व सिद्ध होता वरुण अभिमानी देवता लेती विद्युत अभिमानी देवता से फिर वह शोप देती इंद्र इंद्र को और इंद्र शोप देता आपके प्रजापति को तब तो इनमें अतिवाहिकत्व सिद्ध होता जैसे पूर्व पूर्व देवताओं ने अभी तक विद्युत तक उत्तर उत्तर देवताओं को सौंप दिया था ऐसे ही विद्युत अभिमानी देवता वरुण को सौंपती वरुण अपने से उत्तर को वह अपने से उत्तर को सौंपती तब तो अतिवाहिकत्व संभव था लेकिन श्रुति के शब्दों से तो निकल रहा है कि विद्युत अभिमानी देवता से अमानव पुरुष इन उपासकों को लेता है और ब्रह्म तक वही ले जाता है तो वरुणादि में आतिवाहिकत्व कैसे सिद्ध होगा ये प्रश्न हुआ इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताया जा रहा है विद्युत तो ही अधी उपक्षिप्ता, विद्युतस्तु अनतर आ ब्रह्म प्राप्ते अमानवस्व पुरुष से गयित्रीवत इस कारण से ये आक्षेप किया जा रहा है कि वरुण आदि में अतिवाहिकत्व तो कैसे सिद्ध होगा क्योंकि विद्युत के यानी ऊपर वरुण का पाठ है और आदि शब्द से फिर वरुण के ऊपर इंद्र का इंद्र के अनंतर प्रजापति का ये लेना उपक्षिप्त पठिता तो विद्युतस्तु अनंतरम आ ब्रह्म प्राप्ते अमानव व पुरुषस्य से गमय त्री तो विद्युत अभिमानी देवता से उपासकों को लेकर के ब्रह्म पर्यंत अमानो पुरुषी इनको लेकर के जा रहा है तो वरुणादि कैसे अतिवाहिक होंगे सिद्धांत मत में इतनी ये प्रश्न है इस कारण से ही प्रश्न हुआ अतः उत्तर पठति अब उत्तर पढ़ रहे हैं सूत्र से भगवान वेदव्याजी उत्तर दे रहे हैं वै दूतेन ततस्तुते वै दूतेन एवं ततस्तुते तो ततह इसमें कुल मिलकर के चार पद हैं वैदूते नए ततः तत्श्रुते वैद्यूत सूत्रस्थ वैदूत शब्द का अर्थ है विद्युत अभिमानी देवता के अनंतर जो गमयिता बताया है वह है वैदूत विद्युतः अनंतरम अनंतर वैदूत ऐसा विद्युत के अनंतर उपासकों को ले जाने वाला देवता अतिवाहिक देवता उसे वैद्यूत कहा जाएगा सूत्र में तो वैद्यूते शब्द का सूत्रस्थ अर्थ निकलेगा विद्युत नामक अतिवाहिक देवता के अनंतर उपासकों को ब्रह्मलोक ले जाने वाला अतिवाहिक देव वो है अमानव पुरुष इसलिए वैद्युत का अर्थ निकलेगा अमानवे न पुरुषेन और एवकार व्यावर्तक है का अन्य का क्रम के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विद्युत के अनंतर ये वरुणादि भी हैं और श्रुति अमानव पुरुष को भी कह रही है तो कौन है फिर ले जाने वाले तो जिनकी आतिवाहिक देवता के रूप में आशंका हो रही है वरुणादि की उनका व्यावर्तक है सूत्र में एवकार और वैद्यूतेंन का अर्थ निकल रहा है अमानवेन पुरुषेण श्रुति ने विद्युत नामक अतिवाहिक देवता के अनंतर जिसे अतिवाहिक के रूप में बताया है वो है वैद्यूत श्रुति ने बताया है अमानव पुरुष को इसलिए अमानव पुरुष को सूत्र में वैद्यूतन पद से लिया जाएगा तो वैद्युतेन एव का अर्थ निकलेगा अनवेन पुरुषेण पुरुषेण ततः का अर्थ है विद्युत देवता की विद्युत अभिमानी देवता की जहाँ तक सीमा है उस सीमा के अनंतर ततः का अर्थ है विद्युत देवता तो जहां तक ले जाने के लिए उन्हें नियुक्त किया है वहां तक ले जाएगी लेकिन ऐसे ही बीच में छोड़ेगा नहीं वो किसी न किसी को सोपेगा तो विद्युत देवता सोपती है श्रुति बता रही है अमानो पुरुष को विद्युत के सीमा में आकर के अमानो पुरुष इन्हें लेता है तान वैदात पुरुष हो मानव स यत्य ब्रह्मलोक गमयती ये श्रुति आगत्य विद्युत अभिमानी देवता जहां तक उपासकों को लाती है उस सीमा पर आकर है और वैद्युतात्ने विद्युत अभिमा अतिवाहिकात विद्युत अभिमानी अतिवाहिक देवता से लेकर के ये तान उपासकान लेकर के फिर ब्रह्म गमय कौन अमानव पुरुष ऐसा श्रुति बता रही है तो इसलिए तत वैदे एव एवं नयंते प्राप्यंते उपासका ऐसा लगा ना विद्युत <coughs> के द्वारा अमानव पुरुष को सौंपने के बाद अमानव पुरुष ही सीधे ब्रह्म तक ले जाता इनको कहिए आपको कैसे ज्ञात हुआ तो तत्श्रुते तत्श्रुति का अर्थ है अमानो पुरुष में ही विद्युत अभिमानी देवता के अनंतर ब्रह्म प्रापकत्व यानी कत्व बताने वाली श्रुति के आधार पर यह हमने निश्चित किया अमानो पुरुष में कत्व बोधक श्रुति से ये निश्चित होता है विद्युत के अनंतर अतिवाहिक देवता के रूप में अमानव पुरुष अकेला ही ब्रह्म प्राप्ति तक इनको ले जाता है ब्रह्म प्राप्ति कराता है इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं देखिए तूत्रस्थ ततः शब्द का अर्थ कर रहे हैं तत ये प्रतीक है भाष्य में और उसका अर्थ कर रहे हैं विद्युत अभिसंभवात ऊर्ध्व ये ततः का अर्थ निकला विद्युत अभिसंभव के अनंतर ऊर्ध्व शब्द का अर्थ है अनंतर विद्युत अनंतर वर्तिना अनंतरवर्तिना अमानवन पुरुषेन वैद्युतेन एव इसका अर्थ कर रहे हैं तत तो तो का इतना अर्थ हुआ विद्युत अभिसंभवात ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वे विद्युत अभिमानी देवता को इन उपासकों को जहां तक पहुंचाना चाहिए वहां तक पहुंचाने के बाद पहुंचा दिया तो फिर वेदुतेन एव वेदुतेन शब्द का अर्थ कर रहे हैं अमानव पुरुष वैदुत शब्द का अर्थ अमानव पुरुष कैसे निकलेगा इसलिए वैद्युत का अर्थ करते हैं विद्युत अनंतरवर्तिना तो विद्युत अभिमानी देवता के बाद जिसे आतिवाहिक देवता के रूप में ईश्वर ने नियुक्त किया है और हमें श्रुति ने बताया है वो है वैदुत। तो विद्युत अभिमानी देवता के अनंतर आतिवाहिक देवता के रूप में नियुक्त किया है अमानव पुरुष को ईश्वर ने इसलिए व्यूते न शब्द का अर्थ निकलेगा अतिमानवे अमानवे न पुरुषेण तो विद्युत अनंतर वर्तिना एवं अमानवे न पुरुषेण वो ब्रह्मलोक से आता है विद्युत की सीमा में यानी वरुण लोक में और वहां से वरुण लोक इंद्र लोक और प्रजापति लोक से इनको ले जाता है अमानव पुरुष तो वरुण लोका दिशु अतिवाह्य माना अतिवाह्य माना उपासका तो अमानव पुरुष के द्वारा ही अतिवाह्य माना यानि ले जाए जा रहे हैं जो कौन ले जाए जा रहे हैं उपासक जो यहां से अर्चिरादि के द्वारा ले जाते ले जाते विद्युत तक ले गए और विद्युत अभिमानी देवता ने अमानव पुरुष को सौंप दिया तो फिर लोक, इंद्र लोक तथा प्रजापति लोक से ले जाएगा कौन ये अमानव पुरुष ही अमानव पुरुष के द्वारा ही ले जाए जा रहे हैं वरुण लोकादिशु यानी वरुण लोकादियों से आगे ब्रह्म गच्छन्ति गति अति ब्रह्म लोकम गति उपासक इन अमानव पुरुष के द्वारा ले जाए जा रहे हैं वे ब्रह्म को प्राप्त करते हैं गच्छन्ति गे प्राप्त इति अवगंत ऐसा निश्चय करना चाहिए ये तीन पदों का अर्थ हुआ सूत्रस्थ वयदूतेन एव तत इन तीन सूत्रों का ये अर्थ निकला विद्युत अभिमानी देवता के पास से अमानो पुरुष उपासकों को ले करके वरुण लोकादि से होकर के ले जा ले जा रहा है और फिर ब्रह्म प्राप्त करा वो ब्रह्म को ये प्राप्त करते हैं कहा ये ऐसा निश्च, निश्चय क्यों करना चाहिए किस कारण से तो कहते तत्श्रुते ये जो चतुर्थ पद हैं तत्श्रुते इसकी व्याख्या कर रहे हैं टीकाकार भाष्यकार भगवान तो तान ताैद्युतात पुरुषो अमान स यत्य ब्रह्मलोक गमयती तस्व गमयित श्रुते श्रुतिस्थ पद जो है भाष्य में भी वैद्युत शब्द आया तृतीयांत श्रुति में भी वैद्युत पद आया भाष्यस्थ वैद्युत शब्द का तो अर्थ है श्रुति यानी सूत्रस्थ वैद्युत पद का अर्थ है अमानव पुरुष सूत्र में जो प्रयुक्त वैद्युत शब्द है और श्रुति में जो वैद्युत शब्द है पंचमी अंत वैद्युता ऐसा उसका अर्थ निकलेगा विद्युत अभिमानी देवता हा विद्युत हाँ, अभि संबंध हहा हाँ, आ रहा है अमानव पुरुष वह वैद्युत लेना जिनसे जिस देवता से अमानव पुरुष उपासकों को लेता है जो देवता सोपती हैं, उसे वैद्युत शब्द से लेना इसलिए वैद्युता सूत्र श्रुतिस्थ वैद्यूत शब्द का तो अर्थ निकलेगा विद्युत लोक विद्युत देवता संबंधी लोक वो वैद्युत लोक हुआ विद्युत तो वैद्युतात् यानी विद्युत लोकात विद्युत लोक में आकर के तान यानी उपासकान अमानव पुरुष ये त्य यानी आकर के ये ते शब्द का आ करके के विद्युत लोक में आ कर के वैद्युत विद्युत लोक से इन अमानव पुरुषों को ले करके चला जाता क्या नाम अमानव पुरुषों को ने अमानव पुरुष स्वयं आ कर के उपासकों को तान का उपासकों को ले करके ब्रह्म लोकम गमयती ब्रह्म लोक है लोक वह प्राप्त कराता है गमयेती यानी प्राप प्राप्त कराता इति श्रुते श्रुते पुरुषस्य तो उसे ही अतिवाहिक बताया जा रहा है विद्युत के अनंतर ब्रह्म प्राप्ति तक ब्रह्म प्राप्ति कराने वाले के रूप में अमानव पुरुष को ही श्रुति बता रही है जिस कारण से उस कारण से माना जाएगा विद्युत के अनंतर बताए गए जो वरुण लोक इंद्र लोक तथा प्रजापति लोक है वहां से अमानव पुरुष ही ले जाता एक ही अतिवाहिक है वही ले जा रहा है तो कहा फिर वही वरुण आदि के पाठ का क्या है? इनमें आतिवाही तत्व तो सिद्ध नहीं हुआ ये ले नहीं जा रहे हैं तो त्रयन मार्ग में इनके पाठ का प्रयोजन क्या है तो प्रयोजन बता रहे हैं बीच में पढ़ते हैं और ये वरुणादि वरुण लोकादि के अभिमानी जो वरुणादि देवता है वरुण लोक अभिमानी, वरुण देवता इंद्र लोक अभिमानी, इंद्र देवता और प्रजापति लोक अभिमानी, प्रजापति देवता ये अमानव पुरुष को अपने सीमा से ले जाते समय कोई भी प्रतिबंध उपस्थित नहीं करते हैं विरोध नहीं करते हैं बस प्रतिबंध उपस्थित न करना बाधा न पहुंचाना, ये एक प्रकार की सहायता करना है उसके कारण इन्हें इनका पाठ बताया है क्योंकि हिरण सत्यलोक इसके बाद ही है सीधे विद्युत लोक को पार करके ही सत्य सत्यलोक नहीं है विद्युत लोक और सत्य लोग के बीच में ब्रह्म लोक के बीच में ये तीन लोग आते हैं इसलिए उनको तो रखना ही होगा लेकिन ये इनको आतिवाहिक देवता के रूप में नियुक्त तो नहीं किया है और ये उसके सहायक बन जाते हैं अमानव पुरुष के ये भाषकर भगवान कह रहे हैं कि वरुणादयस्तु तबंधकुषान वह कहनेचि अहका अवगंत्य वरुणादयस्तु तस्वुका अवगंत्य संबंध तस्वीर लेना है विद्युत के अनंतर उपासकों को ले जाने वाला अमानवपुरुष शब्द से ग्राह्य है इसलिए अमानव पुरुष के ही हैं हैं अतिवाहिक तो तो तो पुरुष और है उसके सहयोगी सहयक तो ये क्या अनुग्रह करते तो अनुग्रह करते का प्रकार बताया अप्रतिबंध करने उनकी सीमा से हो करके जा रहे हैं तो किसी प्रकार रोक रोकटोक नहीं करते हैं कि आप हमारे लोक के नागरिक नहीं हो आ रहे हैं ये कहा किसको ले जा रहे हो ऐसा इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं यही हुआ सहायता करना अनुग्रह करना तो तस्से व्रतिबंध करने न अनुग्रह का वुणादया अथवा केवल अप्रतिबंध करने मात्र से प्रतिबंध उपस्थित न करने मात्र से ही सहायक नहीं यदि कोई जरूरत पड़ती है अमानव पुरुष को सहाय की तो सहाय भी करते हैं इसलिए कहते हैं के नचित सहाय अनुष्ठान भाषा में लिखा है ना कि सहाय अनुष्ठान वाह के नुग्रह का दो प्रकार से अनुग्रह होगा या तो वो अमानव पुरुष ले जा रहा है इनकी सीमा से उसको बिना किसी रोक टोक के ले जाने देना यही अनुग्रह है रोकना नहीं बीच में ये अनुग्रह हुआ न रोकना रूप और या ये ले जा रहा है तो साथ ले जाते समय कहीं जरूरत पड़ी बीच में तो जो जरूरत है सहायता की वो सहायता दे रहे हैं ये वरुणादि तो सहायता की जरूरत पड़ी वरुणादि सहायता दे रहे हैं तो माना जाता है कि वो अनुग्राहक बन रहा है तो सहाय अकेनचित सहाय अनुष्ठाने न वा वरुणादय तसेव अनुग्राह ये दूसरा वाक्य बनेगा दो वाक्य हो जाएंगे वाह शब्द होने से यानी दो प्रकार का अनुग्रह है एक कोई प्रतिबंध न करना रूप अनुग्रह दूसरा सहायता की जरूरत पड़े तो सहायता देना रूप अनुग्रह ये वरुण आदि करते हैं अमानव पुरुष का इनको ले जाने के लिए इसी को लेकर के उनका पाठ है वहां पर सार्थक तस्मात साधु उक्तम आतिवाहिका देवतात्मानु अर्चिरादय इसलिए इस अधिकरण में जो ये कहा गया कि अर्चिरादि मार्ग चिन्ह नहीं है या भोग भूमि नहीं है उपासकों के दृष्टि में भोग भूमि नहीं है अपितु मार ये आतिवाहिक देवता है ये जो कहा गया ये उचित ही कहा गया और आतिवाहिक पक्ष में वरुणादि का पाठ भी सार्थक हुआ पुरुष के के ही सहयोगी बन बन करके वे कोटि में जाते हैं हैं हैं सीधे सीधे नहीं कर रहे रहे लेकिन करने वाले सहायक इसलिए मार्ग में उनका पाठ भी भीवाहिक अमानव पुरुष के सहयोगित्व रूपे न हो गया यह समझना थोड़ी सी टीका है अमानवो विद्युत लोकम आगत वैद्युत सूत्रस्थ वैदुत शब्द का अर्थ कर दिया विद्युत लोक में आया हुआ जो अमानव पुरुष है उसे सूत्र में वेद व्यास जी ने वैदुत शब्द से कहा है और तेन इत्यर्थ यानी वैद्यु तेन और श्रुति में भी एक वैदुत शब्द आया जो श्रुति बताई है तो पद का व्याख्यान करते समय तान वेदुतात में वेदुत वेदुत शब्द शब्द उस का अर्थ विद्युत लोक वो कहते हैं कि वेदुतात सूत्रस्थ वेदुत शब्द का अर्थ निकलेगा अमानव पुरुष श्रुतिस्थ वैद्युत शब्द का अर्थ निकलेगा विद्युत लोक तृती वरुणादीना नेतृत्वाभावें अभी अनुग्राहक मार्गातर भाव यद्यपि वरुणादी में सीधे सीधे गमयतृत्व तो नहीं है नेतृत्व नहीं है अतिवाहिकव तो नहीं है तो भी आतिवाहिक जो अमानव पुरुष हैं उसके सहायक ये होने से श्रुति ने उत्तरायण मार्ग में उनका पाठ किया है वो पाठ सार्थक है तो ये कह रहे हैं कि वरुणादि नाम नेतृत्व भावे अनुग्राहक मार्गान्त भाव श्रुत्या मार्ग के अंदर उनका अंतर्भाव किया है, इस प्रकार ये चौथे अधिकरण का विचार पूरा हो जाता है पंचम अधिकरण का नाम है कार्यारण तो तो हाँ वाला होता है। वो जाता। उनको भी ले जाने के लिए ये अमदूत आते हैं ये बताए हीता हाँ। तो तो उतने में भी वो नरक शब्द का अर्थ है एक प्रकार से दुख योनी मानव योनि की अपेक्षा यानी देवता योनि की अपेक्षा निकृष्टोनी मानव से मानव यौनी में भी जाना होगा तो आ करके दूसरा दूसरे योनि में पहुंचाएगा हाँ, भारत से भारत में मरे हुए को कहीं अमेरिका में जन्म लेना है वो तो कैसे जाएगा हाँ तो वो जो है आ करके ले जाएगा यही दूत वो दक्षिणायन स्वर्ग जाना है तो ये आएंगे देवता ब्रह्मलोक जाएगा तब भी देवता और बाकी बीच में रहने वाले को तो बाकी आ, आ, और बाकी जो है इनको ले जाएंगे यम दूत ही जाय स्वरिय देवताओं की दृष्टि में मा, मानव योनि भी जाय स्वम्रियव ही है दो ही व्यापार करने हैं जन्मना और मरना नहीं शास्त्र शास्त्रार्थ का निर्धारण करना है ना शास्त्रार्थ का निर्धारण करना है शास्त्र का शास्त्रार्थ का, का निर्धारण दो प्रकार से करना होता है एक छोड़ने के लिए मन को वहां से निकालने के लिए और एक मन को लगाने के लिए तो मार्ग रहित तो जो प्राप्य है उसमें मन को लगाने के लिए उसका भी निर्धारण करना है और मार्ग से प्राप्य जो है उस उसको उसका भी निर्धारण करना है मार्ग का भी निर्धारण करना है इसलिए कि वहाँ से मन को हटाना है नहीं लेकिन वहां से मन को तो हटाना पड़ेगा ना ये थोड़ा ही है, है? जब तक शरीर के रहते रहते साक्षात्कार नहीं होगा निश्चय कर ले कि हमको जाना नहीं लेकिन जाना ही पड़ेगा और जो ऐसा करता है उसको जबरदस्ती ले जाते हैं तो और ज्यादा दुख होता है नहीं वो तो वैसा निश्चय हो जाए अपरिसे अनुरूपाधिक मन का भी मन शब्द से कहा गया निर्विकार चेतन मैं हूं मैं शरीर हूं मैं मनुष्य हूं इतना दृढ़ निश्चय मैं निर्विकार ब्रह्म हूं हो जा तब तो आना जाना रुकेगा उसे पहले तक तो कौन नहीं चाहता मुक्त होना लेकिन जाना ही आना पड़ता है और जाना आना है तो ये मार्ग तीन है अब ये जो चार अधिकरण हुए इन चार अधिकरणों के द्वारा मार्ग का निर्धारण हुआ और आ, आतिवाहिक देवता का भी निर्धारण हुआ मार्ग का निर्धारण तीन अधिकरण से हुआ और ये कहा गया कि ये मार्ग में कहे गए अर्थरादि अतिवाहिक देवता हैं और वो इन इन लोकों से ले जाते हैं ब्रह्म लोक जाने वाला ये ये लोक मार्ग हैं। अब येनान स्रह्म ये जो वाक्य है गंतव्य बताया गया है ब्रह्म अमानव पुरुष ब्रह्म प्राप्त करा रहा है उपासकों को तो वो स येनान ब्रह्म गमयती इस वाक्य स्थ स शब्द का तो अर्थ है अमानव पुरुष एनान का तो अर्थ है उपासकान ब्रह्म गमयती इसमें गमयती का अर्थ है प्राप्त कराता है क्या प्राप्त कराता है तो ब्रह्म ब्रह्म पदार्थ का निर्धारण करना है गंतव्य का कि वो, वो प्राप्तव्य ब्रह्म कौन सा है परब्रह्म है या कार्य ब्रह्म है परब्रह्म है कि अपर ब्रह्म है कौन सा ब्रह्म प्राप्त हो रहा है उपासकों को इसका निर्धारण करने के लिए यह कार्याधिकरण है कार्याधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान कर लें परम ब्रह्मा अथवा कार्यम उदंग गम्यते गम्य मुख्यवाद कार्य सियाद्यदसंभवाहश्दोक्ति अमृतत्व क्रमा भवे तो स येना ब्रह्म गमयति स्वाक्य ब्रह्म पदार्थ को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है कि परम ब्रह्म गम्यते उदंगदे उदंग गम्यते अथवा उदंग मार्गेण कार्य ब्रह्म ये प्रथम श्लोक के पूर्वाध का अन्वय होगा इसमें विषय और संशय बताएगा ना ब्रह्म शब्द विषय को बता रहा स ये नान ब्रह्म वाक्यस्त ब्रह्म शब्द का अर्थ वो हैं जो उत्तरायण मार्ग से जा करके उपासक प्राप्त करते हैं जिसे प्राप्त करते हैं वह ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलेगा इसलिए कहते उदंग मार्गेण यानी उत्तरायण मार्ग से जा करके उपासक जिस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं वह परब्रह्म है अथवा कार्य ब्रह्म है उपासकों को प्राप्त होने वाला यह संशय हुआ तो पूर्व पक्षी है यहाँ पर जयमिनी जी उनकी प्रतिज्ञा है प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में अंतिम तीन पदों से परम एव तत तत् गंतव्य ब्रह्म वो पर ब्रह्म है उत्तरायण मार्ग से जा करके उपासक जिस ब्रह्म को प्राप्त कर रहे हैं वह ब्रह्म पर है ऐसा जयमिनी जी का मानना है कहा ऐसा क्यों यानी परम एव तम्य परब्रह्म ही है ऐसा गम्य निश्चित होता है ऐसा क्यों कह रहे हैं जयमिनी जी तो इसमें दो हेतु बताते हैं मुख्यत्वात और अमृतत्वोक्त ये दो पंचमेन्त पद और गंतव्य ब्रह्म परब्रह्म ब्रह्म है इस प्रतिज्ञा के साधक के रूप में बताए गए दो हेतु मुख्यत्वात यानी ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ पर ब्रह्म होता है ब्रह्म शब्द सुन करके सहसा परब्रह्म ही बुद्धि में उपस्थित होता है इसलिए उसका प्रसिद्ध अर्थ मुख्य अर्थ है और श्रुति में ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है और किसी भी वाक्य में प्रयुक्त पद का मुख्यार्थ लेना उचित होता है तो हा मुख्यार्थ शक्यार्थ तो ये जो है स एनान ब्रह्म गमय्रुतिस्थ ब्रह्म पद का भी मुख्यार्थ लेना उचित है ये मुख्य कहा गया कि ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ यने शक्य अर्थ प्रसिद्ध अर्थ परब्रह्म होने से स एनान ब्रह्म गमेति में प्रयुक्त ब्रह्म पद का मुख्यार्थ ही लिया जा सकता है यदि परब्रह्म ब्रह्म अर्थ करते हैं तो मुख्यार्थ गृहित हो जाएगा एक हेतु ये हुआ और दूसरा हेतु श्रुति कह रही है उत्तरायण मार्ग से जाकर के अमृतत्व को प्राप्त करता है तयोर्धमायन अमृतत्वी उत्तरायण मार्ग प्राप्त कराने वाली सुसुमना नाड़ी से मूर्धा का भेदन करके निकलने वाला उत्तरायण मार्ग से जाकर के अमृतत्व को प्राप्त करता है ये धुमायन तयोर्धुमायन अमृतत्व ये श्रुति कह रही है अमृतत्व का अर्थ है मोक्ष ब्रह्म मोक्ष होता है पर ब्रह्म इस ही इसलिए तयोर्धुमायन अमृतत्व ये इस श्रुति को भी सार्थक करने के लिए इस श्रुति के श्रुति में प्रामाण्य की सिद्धि के लिए भी मानना चाहिए ब्रह्म शब्द का अर्थ पर ब्रह्म नान तो ब्रह्म गयी वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अथ पर ब्रह्म है और उसे उपासक प्राप्त कर रहे हैं उत्तरायण मार्ग से जा करके ऐसा माना जाए जायमिनी आचार्य जी का मानना है देवता मानते हैं ना न उन, उनका मोक्ष है जन्म न होना तो जब नित्य नैमितिक कर्म करता रहता ये परब्रह्म प्राप्त कैसे होगा तो नित्य नैमितिक कर्म करते रहेंगे सकाम कर्म नहीं करेंगे और निषिद्ध कर्म भी नहीं करेंगे तो मानस कर्म भी वो मानस कर्म है उप, उपासना भगवान की भक्ति वह करते रहेंगे तो ये कर्म समुचित उपासना से मोक्ष होता है वो भी एक प्रकार से कर्म ही है मानस कर्म और ये करते करते उत्तरायन मार्ग मिल जाता है जब सारे सकाम कर्म और आपके निषिद्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं तो फिर अधोगति के अधोग तृतीय मार्ग प्राप्त कराने वाला भी कोई कर्म नहीं है और दक्षिणायन मार्ग प्राप्त कराने वाला भी कोई कर्मशेष नहीं है तो अंतिम समय में वो रहेगा ब्रह्म ही याद तो उसी की प्राप्ति कराने के लिए उत्तरायण मार्ग से जाएगा ये अर्चिराधि देवता ले जाएंगे ऐसा वो कहते हैं खाली वो ज्ञान मात्र से नहीं कर्म से वो मोक्ष होगा फिर जन्म नहीं होगा यह मोक्ष का स्वरूप है उनके तो परम एवं तत् गम्यते क्यों तो मुख्यत्वाद अमृतत्वोक्ते इस प्रकार ये पूर्व पक्ष हुआ सिद्धांत बताया जा रहा है कार्य सब स एनान ब्रह्म गमयती इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म होगा कार्य ब्रह्म है अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा ये हैं कार्य ब्रह्म और वही उसी की प्राप्ति यहाँ पर हो रही है उपासकों को ये मानना चाहिए स ये नम्ह गमयती इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म है कहा कि कार्य ब्रह्म ही अर्थ क्यों होगा तो कहते इसलिए होगा कि गति योग्यवात गति योग्यवाद ये हेतु है तो गति योग्यत्व जिसमें संभव होगा वह ब्रह्म शब्द का अर्थ होगा गति योग्य कौन होगा तो गति योग्य ओ होगा जो गंतव्य बनेगा हा? तो हने गति का जो कर्म बनेगा गंता तो है उपासक और गंतव्य के रूप में ब्रह्मा को बताया जा रहा है यानी उपासक जो गति यानी प्राप्ति रूप क्रिया कर रहा है उसका कर्म बन रहा है ब्रह्म पदार्थ गंतव्य है वो गति का कर्म है प्राप्ति का कर्म है प्राप्य है हाँ। और परब्रह्म ब्रह्म तो सर्वात्मा है तो उपासक की भी आत्मा है स्वरूप है और स्वयं ही गंता और गंतव्य नहीं होता जो गंतव्य होगा गति के कौन होगा घनता से भिन्न होगा जो घनता का स्वरूप नहीं होगा राम का गंतव्य बनता है गांव राम ग्रामम में क्योंकि राम जो गति क्रिया का करता है वो अलग है और ग्राम राम से अलग है कर्ता से कर्म अलग हुआ करता है तो गति क्रिया का जो करता है उपासक उससे जो भिन्न होगा वह गति योग्य होगा राम के गति योग्य है यानी गति से प्राप्त है गांव। ऐसे उपासक रूपी घनता से प्राप्तव्य उपासक से भिन्न होगा स्वयं स्वयं का प्राप्तव्य नहीं हुआ करता वो प्राप्त ही है तो गति योग्य गनता से भिन्न होगा जो घनता से भिन्न होगा वो हो जाएगा गति योग्य इसलिए उपासक से भिन्न होना चाहिए पर ब्रह्म उपासक से भिन्न नहीं है उपासक की आत्मा ही है और गनता से भिन्न होने पर भी गति योग्य नहीं बनता गंतव्य नहीं बनता आकाश आकाश घनता से भिन्न है लेकिन गति योग्य नहीं है इसलिए कि घनता जिस देश में है वहीं पर घनता से भिन्न आकाश विद्यमान है इसलिए घनता जिस देश में है उस देश में रहने वाली वस्तु गंतव्य नहीं बनती घनता से भिन्न होने पर भी इसलिए गति योग्य वो होगी गतिपूर्वक प्राप्य उसे गति योग्य कह रहे हैं वो कौन होगा जो जनता से भिन्न हो और जनता जिस देश में है उपस्थित उस देश में ना हो का मतलब देश से परिचिन्न हो गनता से भी परिचिन्न हो यानी वस्तु परिचिन्न जो है और देश परिचिन्न जो है गंती भिन्न देश परिचिन वस्तु गति उपासकों उपासकों का गंतव्य बताया जा रहा है इसलिए उसे उपासक से भिन्न मानना पड़ेगा और उपासक जिस देश में है वहां से दूर मानना पड़ेगा उस देश में उसका अभाव मानना पड़ेगा का मतलब देश से परिचिन मानना पड़ेगा और पर ब्रह्म तो so, सर्वगत होने से व्यापक होने से देश परिचिन्न नहीं है वह गंत्री परिचिन भी नहीं है देश परिचिन भी नहीं है इसलिए देश परिचिन गंत्री परिचिन जो होगा वह गति योग्य होता है और यहां ब्रह्म पदार्थ को गति योग्य बताया जा रहा है का अर्थ है गनता से भिन्न बताया जा रहा है और देश परिचिन्न बताया जा रहा है देश परिछिन्न तथा गंत्री भिन्नत्व कार्य ब्रह्म में रह सकता है पर ब्रह्म में नहीं रह सकता इसलिए स ब्रह्म नान ब्रह्मी वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म है पर ब्रह्म नहीं ये भारती तीर्थ जी कहते हैं कि कार्यम सियात गति योग्यवाद और परस्विन तद असंभव तो परस्विन ब्रह्मणी तद असंभवात गति योग्यत्वअवात योग्यत्व का अर्थ है गंत्री भिन्नव देश परिचिन ये गति योग्य शब्द का अर्थ है तो गति योग्य पर में असंभव है का अर्थ है गंत्री भिन्न तथा देश परिछिन्नव पर में संभव न होने से यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म करना पड़ेगा कार्य ब्रह्म में गंत्री भिन्नत्व तथा देश परिचिन्नत्व संभव है इसलिए तो कहा फिर ब्रह्म शब्द का तो ये मुख्यार्थ तो नहीं होगा तो कहते मुख्यार्थ तो नहीं है लक्षार्थ है जैसे गंगा शब्द का मुख्यार्थ तो होता है प्रवाह लेकिन गंगायाम घोष इस वाक्य में गंगा शब्द का मुख्यार्थ प्रवाह असंभव है इसलिए गंगा शब्द का मुख्यार्थ प्रवाह का सामिप्य रूप संबंध जिस तट पर है तट के साथ है उत्तट लिया जाता है गंगा शब्द का अर्थ लक्षणा से गंगायाम घोष का अर्थ है गंगा तटे घोष घोष है कुटिया तो गंगा तट पर कुटिया है गंगा प्रवाह पर प्रवाह में नहीं गंगा तट गंगायाम घोष का लक्षणा से अर्थ निकलेगा गंगा पद का गंगा तट ऐसे ही ब्रह्म शब्द का लक्षणा से अर्थ लिया जाएगा कार्य ब्रह्म वो कार्य ब्रह्म है सत्यलोक ब्रह्मलोक वो कार्य ब्रह्म है ये स एनान ब्रह्म गमयती स्वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द right का लक्षार्थ है तो लक्षार्थ लक्षार्थ कहते हैं लक्षणा से उपस्थित होने वाले अर्थ को लक्षणा कहा जाता है शक्य संबंध को तो शक्य ब्रह्म शब्द का शक्य तो है शक्यार्थ है परब्रह्म और उसका सामिप्य रूप संबंध ब्रह्मलोक में यानी ब्रह्मलोक का ब्रह्मलोक के साथ सामिप्य संबंध होने से ब्रह्मलोक लक्षार्थ होगा जैसे गंगा शब्द का मुख्यार्थ प्रभा का तट में सामिप्य संबंध है इसलिए लक्षार्थ हुआ तट ऐसे ब्रह्म शब्द के मुख्यार्थ पर ब्रह्म का सामिप्य संबंध सत्य लोक में होने से सत्यलोक ये यहां पर ब्रह्म शब्द का लक्षणा से अर्थ निकलेगा इस अभिप्राय से लिखते हैं उत्तरार्ध में द्वितीय श्लोक के सामिप्याद ब्रह्म शब्दोक्ति होना तो चाहिए था सत्यलोक ब्रह्मलोक लोक ये शब्द का प्रयोग स चाहिए था लेकिन ग्रह्म शब्द का प्रयोग किया वो सामिप्या सामिप्य से, ब्रह्म शब्द की सामिप्य संबंध रूप लक्षणा की गई सत्यलोक में ब्रह्म शब्द सामिप्य संबंध से ब्रह्मलोक का लक्षक है तो ब्रह्म शब्दोक्ति तो मान लिया कि लक्षणा संबंध से यहां सत्यलोक अर्थ लिया जा रहा है वो सामीप्य क्या है ये भी तो स्पष्ट करना पड़ेगा। गंगा शब्द के मुख्यार्थ प्रवाह का सामीप्य तो तट में प्रत्यक्ष है ऐसे ब्रह्म शब्द के मुख्यार्थ निर्विशेष ब्रह्म का पर ब्रह्म का सत्यलोक में सामीप्य क्या है तो स्वामीप यही है कि जो सत्य लोक में पहुंचता है उसका फिर दूसरा जन्म नहीं होता उसी जन्म में ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है तो मुक्ति में कोई व्यवधान उसके उस जन्म को छोड़ करके जन्मांतर नहीं है उपासक की क्रम मुक्ति हो रही है ना यहाँ पर जो क्रम मुक्ति के साधन उपासना की उसके तो उपासक और मुक्ति इनके बीच में ब्रह्मलोक का एक जन्म हुआ लेकिन वो जो ब्रह्मलोक लोक है वहाँ पहुँचा है उसमें उसके बाद में तो सीधे उसे निर्विशेष का ज्ञान होना है और वहाँ पर फिर निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति होनी है इसलिए ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ जो पर है उसकी प्राप्ति में कोई बीच में व्यवधान नहीं है इसलिए सामिप्य हुआ ब्रह्मलोक में सामिप्य संबंध हो जाएगा तो कहा यह मान लिया कि सामिप्य संबंध रूप लक्षण से ब्रह्म शब्द का सत्यलोक अर्थ निकला लक्षार्थ हुआ, हुआ। लेकिन तय ओर धोमा अमृतत्व ये थी इसमें अमृतत्व तो मुख्य अमृतत्व है वो अमृतत्व बताने वाली श्रुति का क्या होगा तो कहते हैं क्रम मुक्ति बता रही है वो स्कृति तो अमृतत्वम क्रमा भवेत। तो ब्रह्मलोक जाएगा वहां पर ब्रह्मा जी से परब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त करेगा और फिर परब्रह्म रूप जो अमृतत्व है उसे प्राप्त करेगा ये क्रम मुक्ति है वो अमृतत्व मुख्य अमृत तत्व ही है लेकिन वो क्रम से प्राप्त होगा ये बता रहा है तो अमृतत्वम क्रमाद तो भवेद इस प्रकार ये जो अधिकरण सार के दोनों श्लोक हैं इनकी चर्चा संपन्न हो जाती है भाष्य का विचार कल से प्रारंभ होगा इसमें आठ सूत्र है ना सबसे बड़ा अधिकरण है